तो। मंडल ध्यान में जॉगिंग का एक ही जगह खड़े होकर तेजी से उचकने का उपयोग किया गया है ऊर्जा को जगाने के लिए गौरी शंकर ध्यान में कुंभक का प्रयोग किया गया है त्राटक ध्यान में आज्ञा चक्र पर ऊर्जा को एकत्रित करके इस ऊर्जा को ऊर्धगामी किया जा सकता है दो तरीके हैं या तो नीचे से पंप किया जाए और ऊर्जा को ऊपर भेजा जाए अथवा ऊपर से ऊर्जा को खींचा जाए दोनों उपायों से ऊर्जा जागेगी और ऊर्धगामी होगी तो प्राणायाम से व्यायाम से हम ऊर्जा को मूलाधार से धक्का देते हैं ऊपर की तरफ और त्राटक ध्यान में अथवा साक्षी भाव साधने की विधियों में सहस्त्रार की तरफ से हम ऊर्जा को खींचते हैं साक्षी भाव सहस्त्र की घटना है की ध्यान हैं। तो इन दो केंद्रों पर जब हम फोकस करते हैं ऊर्जा को तब भी ऊर्जा अपने आप ऊर्धगामी हो जाती है जिन्हें हम सट रिपु कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष ये ऊर्जा को नीचे की तरफ ले जाते हैं ऊर्जा को नष्ट करती हैं इसलिए इनको रिपू कहा गया ये हमारी जीवन ऊर्जा को नष्ट करते हैं क्रोध में तुम दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे वो तो एक अलग बात है लेकिन सबसे पहले तो तुम स्वयं को नुकसान पहुंचा लेते हो तुम अपनी ही ऊर्जा को अस्त व्यस्त कर लेते हो ईर्षा में जल भून तुमने अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लिया दूसरे को क्या हानि पहुंचेगी वो तो अलग बात है तुम्हें तो सर्वप्रथम हानि पहुंच ही गई महावीर ने जिन सूत्र में कहा है कि आत्महित पुरुष हिंसा नहीं करते बड़ा अद्भुत वचन है आत्महित पुरुष जिन्हें स्वयं का भला करना है वे लोग हिंसा में नहीं जाते इसमें कोई दूसरे के ऊपर परोपकार करने की बात नहीं है आत्महित जो अपना शुभ चाहते हैं अपना मंगल चाहते हैं जो अपनी ऊर्जा को सुव्यवस्थित रखना चाहते हैं जो अपनी ऊर्जा को एक सम्यक मार्ग देना चाहते हैं वे हिंसा में नहीं उतरते तो जिस बात को दुश्मन की तरह माना गया है रिपू जिसे कहा गया है वे सभी बातें वही हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को बेचैन करती है उद्वेलित करती है जलाती भुनाती है उसे नष्ट भ्रष्ट करती हैं और वे चीजें साधना में सहयोगी हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को एक सम्यक दिशा देती हैं, शांत करती हैं, विस्तार देती हैं इसलिए ध्यान ध्यान के साथ प्रेम ध्यान प्रेम अति उपयोगी। ऊर्जा को करेगा, उसे विस्तार देगा और ये दोनों ही आयाम बिल्कुल जरूरी हैं, दोनों ही जरूरी हैं। इसलिए ओशों की देशना खूब संक्षेप में अगर करें तो दो शब्दों में समझ आती है होश और प्रेम या दूसरे शब्दों में कह ले ध्यान और भक्ति तो ऊर्जा के इस विज्ञान को स्मरण रखना भोजन से ऊर्जा मिलती है नींद में ऊर्जा संरक्षित होती जागरण में खर्च होती प्राणायाम और व्यायाम से जागती धारणा से केंद्रित होती एकत्रित होती ध्यान से ऊपर चढ़ती भय में सिकुड़ती वासना में नीचे गिरती प्रेम में फैलती विस्तृत होती और समाधि में विराट के साथ एक होती ऊर्जा को जगाने का एक और बहुत सुंदर उपाय जो ओशो ने शायद धर्म के जगत में पहली बार किया और वो है हंसी का उपयोग हास्य का उपयोग पहली बार ओशो ने आध्यात्मिक इतिहास में चुटकुलों का उपयोग ऊर्जा के जागरण में और ध्यान में डुबाने के लिए किया आश्चर्य की बात है किसी कि? को पहले यह बात ख्याल क्यों नहीं आई प्राणायाम साधने में व्यायाम करने में या अन्य विधियों में बहुत देर लगेगी एक चुटकुला आधा मिनट एक मिनट के भीतर ऊर्जा को वैसे ही उर्धगामी कर देता है और न केवल उर्द्वगामी कर देता फैला भी देता है वह प्रसन्नता का भाव वह आनंद का भाव वह दोनों काम कर देता है जो ध्यान और प्रेम मिलके करते हैं ऊर्जा ऊपर की तरफ भागती सहस्त्रार की तरफ और साथ साथ विस्तृत भी होती है फैलती भी है चलो इसका प्रयोग करके ही देख लें एक महिला के छह बच्चे थे और जब भी कोई बच्चा रोता तो वह महिला कहती थी कि देखो गलती करके रोते नहीं हमेशा वही ही समझाती थी कि बेटा गलती करके रोते नहीं एक दिन छह बच्चे उसको बहुत तंग कर रहे थे और उस महिला ने कहा कि तुम्हारे जैसे बच्चे पैदा करने से तो बे रह जाना ज्यादा ठीक था उसकी छोटी बेटी बोली कि मम्मी गलती करोते नहीं दो महिलाएं ट्रेन में सफर कर रही थीं। एक ने फुसफुसाकर अपनी बगल में बैठी स्त्री से कहा कि देखो सामने की सीट पर बैठा वो आदमी आधा घंटे से मुझे घूर घूर के देखे जा रहा है कुछ ना कुछ करना होगा उस महिलाओं से जवाब दिया कुछ करने की जरूरत नहीं वह आदमी कबाडी है उसे पुरानी सड़ी गली, रद्दी, बेकार चीजों को घूर कर देखने की आदत है। सेठ चंदुलाल बस से उतर के अपनी पत्नी के लिए एक पान खरीद के लाए खूब बड़ी साइज का पान किंग साइज पान उस कहा कि लोग भगवान ये पान खाओ मिसे चंदूलाल ने कहा कि पान सिर्फ मेरे लिए क्यों लाए अपने लिए और क्यों नहीं लाए सिर्फ चंदूलाल ने कहा कि मैं बिना पान खाए भी चुप रह सकता हूं <laughs> <laughs> बैध राज ने बहुत ही कड़वे स्वाद का काढ़ा बना के सरदार विचित्र सिंह को दिया कहा कि इससे दो दिन के अंदर ही खांसी ठीक हो जाएगी दूसरे दिन बाजार में घूमते हुए सरदार विचित्र सिंह वैधराज को मिले बैदराज ने पूछा खांसी में कुछ कमी हुई कि नहीं काढ़ा पी रहे हो ना विचित्र सिंह ने कहा कि उस काढ़े पीने की बजाय खांसना ही मैंने ज्यादा श्रेष्ठ काढ़े से तो खांसी ही भली। वृद्धा अवस्था वृद्ध अवस्था उस आयु कहते हैं जब किसी खूबसूरत लड़की को देखकर आशाएं नहीं बल्कि यादें जागती है रेफ्रिजरेटर वह उपकरण है जिसमें ग्रहणियों की बची खुची चीजें तब तक रखी रहती हैं जब तक कि वे फेंकने लायक ना हो जाएं। यदि किसी महिला की सही उम्र जाननी है तो उसकी ननद जेठानी सास या देवरानी से पूछिए बेचारा मर्द जब पैदा होता है तो लोग उसकी मां को बधाइयां देते हैं जब उसका विवाह होता है तो लोग उसकी पत्नी को उपहार देते हैं और जब वो मर जाता है तो एल आई सी उसकी बीमा भी, का पैसा भी पत्नी को ही देते <laughs> दो गप्पी ऊंची-ऊंची मार रहे थे एक ने कहा कि एक बार मैंने फुटवाल में ऐसी किक मारी कि 15 मिनट बाद लौट के जमीन पर आके गिरी दूसरे ने कहा तो मैंने एक बार ऐसी किक मारी थी कि पंद्रह दिन बाद फुटबॉल वापस आई और उसमें चिट लगी हुई थी कि आईंदा अगर आपकी फुटबॉल चांद पर आई तो हम उसे वापस नहीं भेजेंगे <laughs> कुछ ऊर्जा जागी <laughs> एक मित्र ने पूछा है कि ऊर्जा ध्यान के दौरान स्पष्ट रूप में मैंने अपने भीतर स्पंदित हो रही ऊर्जा को महसूस किया एक पुंज के रूप में वह जीवंतता से धड़कता हुआ ऊर्जा पुंज एकाकार है उसमें कोई खंड या विभाजन कहीं भी महसूस नहीं हुए नहीं हो पाता न से मूलाधार तक उतरने की प्रतीति हुई यद्यपि ऊर्जा की अनुभूति बिल्कुल स्पष्ट थी मेरे ध्यान में कहा बाधा पड़ रही है कृपया बताएं क्या मेरे चक्र अवरुद्ध है ब्लाड होने की वजह से मुझे चक्रों का पता नहीं चलता इसका ठीक विपरीत भी, भी संभव है यदि सारे चक्र खुले हुए हों, रास्ते में कहीं कोई अवरोध ना हो तो ऊर्जा सहज रूप से बह जाती है और चक्रों का कहीं भी पता नहीं चलता चक्रों का पता तब चलता है जब वहां पर कोई अवरोध हो ऊर्जा अटक जाती हो जैसे एक नदी में जल बह रहा है यदि कोई चट्टान ना हो रास्ते में तो नदी के बहने में कोई आवाज नहीं होती चुपचाप शांत मौन पानी बहा चला जाता है जितनी चट्टानें होंगी रास्ते में जितने व्यवधान होंगे उतनी ही जोर की आवाज होगी और पता चलेगा कि नदी बह रही है ठीक इसी प्रकार से कुछ लोगों को ऊर्जा का एहसास तो होता है चक्रों का पता नहीं चलता उसका कारण दोनों संभव है यदि चक्र पूरी तरह ब्लॉक है तो भी ऊर्जा का पता नहीं चलेगा कि ऊर्जा वहां से बही चट्टाने बहुत मजबूत है तो नदी बह ही नहीं पाएगी आवाज पैदा होने का सवाल नहीं होता और अगर कहीं भी कोई चट्टान नहीं है तो चुपचाप नदी बह जाएगी उसका भी पता नहीं चलेगा तो दोनों स्थितियों में चक्रों का पता नहीं चलता इसलिए अलग अलग संतों ने अलग अलग चक्रों की बात कह, कही है। कोई कहता है तीन चक्र हैं, कोई कहता है पांच चक्र कोई कहता है सात चक्र कोई कहते हैं दस चक्र कोई कहते हैं कोई भी चक्र नहीं चक्र की बात नहीं मत पड़ना घन चक्कर हो जाओगे <laughs> कहीं कोई चक्कर वक्कर नहीं है जिनके मार्ग में कहीं कोई अवरोध नहीं आया वे ऊर्जा का तो एहसास करेंगे जैसे प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है कि ऊर्जा का आनंद का एहसास हो रहा है मस्ती छा रही है लेकिन चक्रों का पता नहीं चल रहा है क्योंकि चक्रों का कहीं ब्लॉकेज नहीं है सब चक्र खुले हुए हैं ऊर्जा सीधी बह जाती है और इसलिए तुम्हें सब एक एकाकार ऊर्जा पुंज जिसमें सब कुछ समाहित है उसका पता चल रहा है हमें उसी चक्र का पता चलेगा जो हमारा ब्लाग्ड है इसी व्यक्ति का हृदय चक्र ब्लाग्ड है तो जब ऊर्जा वहां से पास होगी तो वह धक्के मारेगी कुछ खिचाव वहां लगेगा कुछ स्पंदन लगेगा हल्का मीठा दर्द भी हो सकता है डॉक्टर को देखा होगा ब्लड प्रेशर नापते हैं कफ में उन्होंने हवा भर दी खून की जो आर्ट्री है न उसमें खून जाना बंद हो गया फिर धीरे धीरे प्रेशर को कम किया और स्टेथोस्कोप से आवाज सुनी एक समय आता है जब खून का बहाव फिर शुरू होता है लेकिन झटके के साथ आवाज करता हुआ इस में आवाज सुनी जा सकती है उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फिर प्रेशर और कम करते चले जाते हैं फिर एक दूसरी अवस्था आती है जहां स्मूथ फ्लो मेंटेन हो जाता है बिना आवाज के खून धमनी में बहने लगता है उस बिंदु को कहते हैं डायोस्टोलिक ब्लड प्रेशर सामान्य खून जो बह रहा है उसमें कोई आवाज नहीं है चुपचाप बह रहा है कहीं, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है लेकिन जब प्रेशर डाल के हमने खून के बहाव को अवरुद्ध कर दिया तब आवाज शुरू हुई तो दो ढंग से आवाज नहीं होगी या तो आर्टरी बिल्कुल ब्लॉकेज हो प्रेशर इतना ज्यादा हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो तो खून के बहाव की आवाज नहीं आएगी क्योंकि खून बह ही नहीं रहा या फिर डायस्टलिक प्रेशर से कम हो जाए तब भी आवाज नहीं आएगी क्योंकि अब चुपचाप स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन हो गया, बीच में आवाज आएगी ठीक ऐसे ही चक्रों के में। एक ने बना लिया। मकड़ी के जाले लगे हुए हैं जंग लग गई 20 साल बाद विद्युत ऊर्जा वहां पहुंचे कोई बटन दबाए और उसे चलाए तो बड़ी खटर पटर होगी बड़ी आवाज होगी लेकिन अगर थोड़ी देर उसे चलाते रहे चलते चलते धूल धमा गिर जाएगी जंग घिस जाएगी, उपयोग में नहीं आए हैं तो जब पहली बार ऊर्जा वहां पहुंचती है उसे चलाने की कोशिश करती है वो तो प्रतिरोध पैदा करता है उस प्रतिरोध की वजह से उसका पता चलता है एक बार अगर वो प्रतिरोध टूट गया तो ऊर्जा वहां से सहज रूप से प्रवाहित होने लगेगी और तब उस चक्र का पता नहीं चलेगा तो उसका प्रमाण क्या होगा उसका प्रमाण यही होगा कि जिस व्यक्ति के सभी चक्र खुल गए उसे उसे भी चक्र का पता नहीं चलेगा, लेकिन उसे आनंद की अनुभूति होगी मस्ती का भाव होगा ऊर्जा का स्पष्ट एहसास होगा एक मित्र ने पूछा है ऐसा आभास होता है कि ऊर्जा साकार का ही सूक्ष्म और निराकार रूप है सभी आकार एक ही निराकार ऊर्जा से उत्प्रेत उत हैं एवं यह पूरा अस्तित्व जो दिखाई पड़ता है वह एक अगोचर ऊर्जा का महाखेल है साकार से निराकार में छलांग कैसे लगे क्या हमारा प्रयास अनिवार्य है या केवल प्रतीक्षा आनंद से भरे हुए प्रयास रहित इंतजार तीन बातें जरूरी हैं: प्रयास प्रतीक्षा और प्रसाद प्रयास भी करना होगा प्रयास के बाद फिर प्रतीक्षा करनी होगी और प्रतीक्षा करते करते जब प्रतीक्षा भी छूट जाएगी तब प्रभु का प्रसाद बरसता है उसकी कृपा बरसती है और फिर वह घटना घटती है जिसका इंतजार था तो पहले बहुत सक्रिय रूप से हम संलग्न होते हैं श्रम करते हैं साधना करते हैं फिर हमारी सक्रियता कम होती प्रतीक्षा में भी एक सूक्ष्म सक्रियता तो मौजूद है हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो माना कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे लेकिन फिर भी इंतजार तो है एक सूक्ष्म क्रिया अभी भी चल रही है वह भी धीरे धीरे चली जाए मैंने सुना है सेठ चंदुलाल की पत्नी ने रात को 12 बजे अपने पति को जोर से हिला कहा कि उठो मैं परेशान हो रही हूं लड़के को भेजा था बड़ा समझा बुझा के बड़े प्रयास से मेहनत करके कि बाजार चला जाए सामान लाने के लिए आठ बजे रात को भेजा था। बजे का घंटे अभी तक वो वापस नहीं लौटा और मैं परेशान हो गई हूँ बोर हो गई मुझे नींद आने लगी जोर की अब बोलो मैं क्या करूं चंदूलाल ने कहा तो ने उसको बाजार किस लिए भेजा था मैसे चंदूलाल ने कहा कि केमिस्ट की दुकान से नींद की गोली लाने के लिए <laughs> वो कह रही कि मैं परेशान हो गई मुझे जोर की नींद आ रही है बताओ क्या करूं तो पहले प्रयास करो लड़के को भेजो नींद की गोली लाने के लिए फिर इंतजार करो कि आ जाए लेकिन तुम्हारे इंतजार से भी वह नहीं आने वाला लेकिन इस बीच में तुम्हें नींद आने लगेगी इतना पक्का समझो तो इंतजार करते करते करते सो जाना और वह अपरम घटना घट जाएगी जो घटनी चाहिए तुम्हारा प्रयास भी जरूरी प्रतीक्षा भी जरूरी यदि भी तुम्हारे प्रयास और प्रतीक्षा से कुछ भी नहीं होता लेकिन मेरी बात सुन के अगर तुम कुछ भी ना करोगे तब भी कुछ नहीं होगा <laughs> तो पूरा पूरा प्रयास करो ताकि जल्दी थक जाओ जब मैं बार बार कहता हूं पूरी समग्रता से टोटलिटी से सारी शक्ति लगा दे ध्यान में इसलिए नहीं कि आपकी सारी शक्ति लगाने से कुछ हो जाएगा सारी शक्ति लगाने से आप जल्दी थक जाओगे बस इतना ही होगा आप कुन -कुने, कुन धीरे धीरे करते रहोगे तो और उस क्षण में यह भी पता चलता है कि यह प्रसाद तो सदा, सदा सदा से बरस रहा था हम अपने प्रयास के कारण अथवा प्रतीक्षा के कारण वंचित रह जा रहे थे हम अपनी उहा पोह में लगे हुए थे एक मित्र ने पूछा है कि कबीर दास कहते हैं गंगन मंडल से अमृत वर से भीजे दास कबीर ओशो मा प्रिया माओ हैं हरि की ऊर्जा बरस रही है भीगे सारा इन अमृत वचनों को समझाएं समझने की बात नहीं जानने की बात है समाधि का अनुभव परमात्मा की कृपा उसका प्रसाद बरस रहा है निरंतर बरस रहा है चाहे हम जाने अथवा हम ना जाने चाहे हम उसके प्रति जागृत हों अथवा हम सोए हों वह प्रसाद सदा सदा बरस रहा है हम निष्क्रिय हो जाएं, तो हम उसे ग्रहण कर पाते हैं ऐसा समझें एक आदमी कहे कि अब क्या मेरी खिड़की खोलने से सूरज उग जाएगा नहीं हमारी खिड़की खोलने से तो सूरज नहीं उगता सूरज तो अपने ढंग से अपने नियम से उगता है लेकिन अगर हमारी खिड़की बंद है तो सूरज की किरणें हमारे कमरे को रोशन नहीं कर पाएंगी, हम अंधेरे में रह जाएंगे तो बस उतना प्रयास जरूरी है अगर तुम सच पूछो तो यह एक नकारात्मक प्रयास है कि हम सूरज को कमरे के भीतर तक आने से रोके ना तो हमारे प्रयास से सूरज नहीं आता धूप हमारे कोशिश से नहीं आती लेकिन हमारी नकारात्मक कोशिश खिड़की खोलने की कोशिश उससे सहयोग मिल जाता है, धूप भीतर आ सकेगी। यदि हम खिड़की नहीं खोलेंगे तो धूप कभी भी भीतर आ सकेगी सूरज प्रयास का बस इतनात्मक तो उपयोग जो बाधा हमने खड़ी की है वो बाधा हम दूर कर दें फिर उसकी ऊर्जा बरसती रहती है कबीर बिल्कुल ठीक कहते हैं गगन मंडल से अमृतवर से कबीर एक मित्र ने पूछा है कि आप ध्यान प्रयोग में सुझाव देते हैं कि समग्रता से टोटलिटी से श्रम करें पूरी साथ उससे बड़ी थकान हो जाती है तो ऊर्जा की अनुभूति थकावट में कैसे होगी कृपया स्पष्ट करें तुम्हारी परिधि थक जाएगी और केंद्र उस कंट्राक्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगेगा तुम्हारा शरीर थक जाएगा और भीतर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वह उस कंट्रास्ट में थके हुए शरीर के कंट्रास्ट में दिखाई पड़ेगी तुम्हारी इन थक जाएंगी आंख जवाब दे देंगी नहीं देखना बाहर आधा घंटा हो गया करते करते आंखें थक गई इससे यह होगा कि अब तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी बाहर देखने की कोई आकांक्षा अब तुम्हारे भीतर नहीं रहेगी तुम थक गए देखते देखते एक ज्योति की लोट अटक करते करते थक गई आंखें अब घोड़े पर एक घोड़ सवार है घोड़े को वो दौड़ा है और वो स्वयं के होने को भूल गया मैं सवार हूं अपने आप को घोड़ा ही मानने लगा हम उससे कह रहे हैं कि दौड़ाओ घोड़े को और तेज दौड़ाओ और तेज दौड़ाओ एक क्षण आएगा जब घोड़ा थक के चकनाचूर हो गिर पड़ेगा और और उस समय इस को इस इस को एहसास होगा कि मैं अलग हूं। से तादात में टूटेगा शरीर शरीर आत्मा के साथ ही के साथ कुछ हुआ हमारी चेतना भूल ही गई कि मैं चैतन्य हूं वह अपने आप को शरीर ही मानने लगे इस ध्यान के प्रयोग में शरीर जितना थक जाए जितने शीघ्रता से थक जाए उतनी जल्दी भीतर की चैतन्यता रूप से दिखाई पड़ती है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक से तो, तो हुई हुई पूरी पूरी सफेदेंटिफिकेशन होता है पता चलता है कि मैं चढ़ा है शरीर नीचे जवाब देगा और मैं तो अभी भी जो कत्यातर इसलिए ध्यान के प्रयोगों में थकावट का भी प्रयोग है तादाद में तोड़ने के लिए आज के प्रश्नोत्तर सत्र को यहीं समाप्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि